देवी भागवत द्वीप का वर्णन एक एक लोक में निवास करने वाली ये देवियां चारों ओर घिर रहती हैं। राजन इन गोमेद निर्मित प्राकार में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली शक्तियां युद्ध के लिए सजी धजी तैयार रहती हैं। अपने लोक के रहने वाले पुरुषों द्वारा हाथ में चक्र धारण करने वाली उन शक्तियों के नित्य पूजा होती है क्रोध के कारण लाल आंखों वाली ये देविया कहती हैं इसे काटो पचाओ छेदो और भस्म कर डालो ये शब ये शब्द निरंतर उनके मुख से निकलते रहते हैं उनके हृदय में युद्ध की बड़ी लालसा रहती है उन एक एक महाशक्ति के साथ दस दस अक्षोणी सेना कही गई है उनमें एक ही शक्ति लाख ब्रह्मांडो का संहार कर सकती है राजन ऐसी विभूतियों से संयुक्त शक्तियों की महान सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता उनके रथों गणों तथा वाहनों की गणना भी असंभव है भगवती जगदम्बा की युद्ध संबंधी सभी सामग्रियां यहाँ विद्यमान रहती है भगवती की ये अंतरंग सेना है अब उनके पापनाशक नामों का वर्णन कहता हूं विद्या ही भ्रीम पुष्टि प्रज्ञा थिनी कुहु रुद्रा विर्या, प्रभा आनंदा पोषनी रिदिरा कालरात्रि महारात्रि भद्रकाली कपर्दिनी विकृति दंडनी मुंडुखंडा श्रीखंड निशुंभ शुंभ मथनी महिषासुर मर्दिनी इंद्राणी रुद्राणी शंकरार्थ शरीरिणी नारी नारायणी त्रिशूलनी पालिनी अंबिका तथा हलादिनी इस प्रकार ये ये प्रसिद्ध हैं। यदि कुपित हो जाएं, तो ब्रह्मांड का तुरंत नाश हो जाए कहीं किसी समय भी इनकी पराजय नहीं हो सकती अब इस गोमेद प्राकार के आगे हीरे से बना हुआ दस योजन ऊंचा परकोटा है उसमें अनेक गोपुर और दरवाजे बने हुए हैं कपाट और शांकल से वह बंधा रहता है नवीन वृक्ष उसे प्रकाशित करते हैं इस प्रकार के मध्यम की सारी भूमि ही बड़े बड़े महल गलियां, चौराहे, राजमार्ग, वृक्ष लताएं, गलिया आदि पक्षी ये सब भी हीरे जैसे ही चमकते हैं अनेक बावलिया पोखरे और कुओं से वह युक्त है वहां भगवती भुवनेश्वरी की परिचारिकाएं रहती है एक एक परिचारिका की सेवा में मध के अभिमान में मस्त रहने वाली नाना प्रकार की सामग्री लिए लाखों दासियाँ रहती हैं भांति भाति भात के भूषण धारण करने वाली बहुत से दासियाँ चित्रकारी बनाने चरण दबाने और भूषण सजाने में संलग्न रहती हैं पुष्पों के आभूषण बनाने वाली पुष्प श्रृंगार में कुशल तथा नाना प्रकार के विलास वैभव में चतुर इस प्रकार की बहुत सी श्रेष्ठ दासियाँ वहाँ हैं युवावस्था से संपन्न वे सभी देवियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र पहने रहती हैं देवी की किंचन मात्र कृपा से ही वे तीनों लोगों को तृण के समान समझती हैं राजेंद्र ये सभी शक्तियाँ देवी की दूतिका कही गई हैं इनके नाम बतलाता हूँ सुनो अनंग रूपा अनंग मदना सुंदरी मदनातुरा भुवनवेगा, वेगा भुवन अनंग वेदना और अनंग मेखला इनके अंग बिजली के समान प्रकाशमान है इनके कटी प्रांत कई लहड़ियों से युक्त किंकड़ियों से क्वणित होते रहते हैं इनके चरणों में शब्दायमान रूपुरुष शोभित है वृदुलता के समान चमकने वाली ये सभी दूतियाँ वेगपूर्वक भीतर और बाहर जाते समय अत्यंत शोभा पाती हैं हाथ में वेत लेकर सर्वत्र भ्रमण करने वाली ये संपूर्ण कार्यों में परम कुशल हैं इस प्रकार की भीतरी आठों दिशाओं में तथा बाहर भाती भाती के वाहनों से संपन्न सुंदर सदन के निवास करने के लिए है गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाले इस प्राकार की ऊंचाई दस योजन है यहाँ की सारी भूमि अनेक प्रकार के भवन गलिया चौराहे राजमार्ग वापी कूप तलाक और नदियों के तट तथा बालुकाए ये सब के सब सबी के बने हुए हैं राजेंद्र इस प्रकार की आठों दिशाओं में सब और ब्राह्मी आदि देवियों का समुदाय है वहां ये अपने गणों से खिली हुई विचित्र शोभा पाती है प्रत्येक ब्रह्मांड की मातृकाओं का यही यह सृष्टि रूप समृष्टि रूप कहा जाता है ब्राह्मी माहेश्वरी कोमारी वैष्णवी बाराही इंद्राणी और चामुंडा ये सप्त मातृका नाम से प्रसिद्ध है आठवीं मातृिका का नाम महालक्ष्मी है इस प्रकार मातृकाओं के नाम बतलाए गए हैं जगत का कल्याण करने वाली तथा अपने अपनी सेनाओं से समावृत इन मातृकाओं का आकार प्रकार ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं के समान ही कहा जाता है राजन इस प्रकार के चारों महाद्वीपों पर भगवती माहेश्वरी के वाहन अलंकारों से सद धज विराजमान रहते हैं अनेक चिन्हों से शोभा पाने वाले विमान करोड़ों की संख्या में है उन विमानों से स्वयं महान ध्वनि होती है और उन पर अनेक वाद्य भी रखे गए हैं